I will move in this society for a quite a long time, and you know the mood of the people. You know their past also. Now, as a result of your experience, are you in a position to say that uh, our country can have at any time a full-fledged revolution? सवाल है कि भारतीय भूमि का जो आधार काल का ढांचा है वो क्रांति के बिल्कुल प्रतिकूल अनुकूल जराती नहीं दुनिया में कोई समाज इतना क्रांति ज़रूरी समाज नहीं है जितना हमारा समाज है और इसलिए कभी कोई क्रांति नहीं है किसी तरह की कोई क्रांति नहीं ये पांच वर्ष के मनुष्य को अगर हम देखें माइंड को हम अगर देखें तो अनुराधा hmm. फुल्ड रेवल्यूशन चमत्कार मालूम पर समझे होता है, है। hmm. लेकिन दूसरी तरफ से देखने पर कि क्योंकि पांच हजार वर्ष तक क्रांति नहीं हुई है ढांचा तो क्रांति विरोधी है लेकिन ढांचे के भीतर जो भारत की आत्मा है वो क्रांति के पक्ष में होती थी पांच हजार वर्ष का जो जकड़न है उसकी प्रतिक्रिया भी भीतर घनी होती चली तो प्रतिक्रिया भी है। उस प्रतिक्रिया का अगर उपयोग हो सके तो शायद भारत अकेला मुल्क हो जहाँ हो सके और तो हुई भी नहीं ढांचे है और जिंदगी बड़ी जटिल चीज है अगर हम सिर्फ ढांचे को देखे और तो ढांचा तो ऐसा है कि क्रांति विरोधी है लेकिन पांच हजार वर्ष की ढांचे की तो पीड़ा भी है हमारे यहाँ और ढांचे के पीछे बहता गया विरोध भी है और भीतर ढांचे को तोड़ जाने भी अंतरूप होता चला गया और ये पांच हजार वर्ष की लंबी प्रक्रिया है इसका विस्फोट भी, भी हो सकता है जिससे की ज्वालामुखी बिल्कुल शांति दिखाई पड़ रहा और ऊपर से देख को कोई भी नहीं कह सकता जबकि आग भरक जाने वाली ऊपर से सब शांति पक्षी गीत गा रहे हैं पूरे ऐसी निकला हवा उड़ गई और कहीं कोई अशांति नहीं लेकिन भीतर एक अशांति इकट्ठी होती चली गई हो जो ज्वालामुखी सकता है और जो ज्वालामुखी रोज रोज फूटता रहा हो उससे ज्यादा खतरा नहीं होता लेकिन जो ज्वालामुखी पांच हजार तो साल ऐसी शांत रहा अगर फूट जाए तो भारी विस्फोट होगा, तो दोनों बातें है मेरे अनुभव में दो बातें यानी सुनियो ढांचा हमारा क्रांति विरोधी है लेकिन हमारी आत्मा धीरे धीरे धीरे धीरे ढांचे ऐसी विपरीत होती ही चली गई होती ही चली गई है अगर उस तरफ ध्यान दे तो इस बात की आशा बनती है तो फुल फ्लेक्स रेवल्यूशन हो जाए और वो फुल्ड हो फुल तो वो फुल्ड भी होगी अगर होगी तो यानी भारत में अगर क्रांति होने वाली तो फुल फ्लैड भी होगी एक बार भी पुरानी को पूरी तरह छुटकारा पा और बुरी तरह विध्वंस होगा बुरी तरह होगा साधारण विध्वंस नहीं होगा क्योंकि साधारण हो ही नहीं सकता है वो हम इतना पुराना हमारा हिसाब है बचा होता दोनों बातें दिखाई पड़ती हैं। मैं अपनी आशा दूसरी बात पर ही बांधे हुए हूँ इस क्रांति हो सकती है और उस दिशा में प्रबंध निष्ठा जाए तो भारत का मनुष्य बड़ी क्रांति कर सकता है उसमें तिरंग पक्का है लेकिन नहीं क्यू है ये करने के पक्ष में भी घटना घट सकती है हाँ। और हमारा मन जो है बहुत विपरीत खंडों में बता हुआ चलता है मैं मुझे है मेरे गांव में एक मुसलमान परिवार था बहुत अभिजात परिवार था नापों से घूम उनके घर के लड़कों को वो कभी किसी के साथ न मिलने गए ना खेलने गए ना घूमने बहुत ही बांध के व्यवस्था में और बड़े कुलूम और बड़े उनके हवासी के वो उनका उनके घर का बेटा बांध मैट तक उनका एक लड़का मेरे साथ पढ़ता है उसमें कभी सुने में नहीं देखा उसने कभी किसी लड़की से बात नहीं की उसका कोई तो दोस्त कहना नहीं था किसी से। कार से उसको स्कूल में छोड़ और ड्राइवर कार में खड़ा ही रहे प्लास्टी तो दरवाजे पर तो गाड़ी से बैठा तो तो तो करा तो और वे और छह साल वो इंटर में फेल होता है आशीर् बाप को वापस नहीं लगाना पड़ा उनके पिता मुझसे कहने लगी की ऐसी आशा थी मैंने कहा दोनों संभावनाएं थी कितना जो सख्त ढांचा इसको है, एक तो ढांचे को देखते कोई आशा नहीं बनती लेकिन ढांचे के खिलाफ उसका जो मन विद्रोह करता चला गया था उससे ये भी आशा बनती तो भारत की स्थिति ऐसी एक ढांचा है और एक हम हम तो खिलाफ होते ही चले गए ढांचा पुराना गर्जर हो गया ढांचा बचने की कोशिश करेगा हर कोशिश करेगा तो तो वो अपने सुधारने की भी कोशिश करेगा बताओ बताओ मेरी ये दृष्टि यू है अगर मुरार की हुई तो कांग्रेस जल्दी मरे इंदिरा बंदी को दस साल और इंदिरा उसे सुधारने की कोशिश में और समाजवाद का फिर से उसको बल दे देगा और गति दे देगा 10 साल फिर वो खींची जा सकती है आखिरी बचाओ ढांचा वही करता है पहले तो ढांचा जैसा है वैसा बचने की कोशिश करता है।, है जब उसे लगता है असम्भव हो गया तो ढांचा ही क्रांति की बातें करना शुरू कर देता है जो बिल्कुल ही झूठी होती तो है नेहरू भी वही करते रहे इस मुल्क के साथ नेहरू कांग्रेस को बचा सके बाद की पुरानी सड़क बेटी से करके अब वो सिर्फ समाजवाद की बात उससे उससे फिर क्रांति को धक्का पहुंचता क्रांति को लगता है कोई जरूरत नहीं रही अब तो क्रांति वही करते हैं अब तो जिनसे हम लड़ने जा रहे थे वही समाजवाद लाने के लिए तैयार हो गए बात खत्म हो जाएगी फिर क्रांति का रूप से हो जाता और फिर क्रांति की बात दूर होता है और ढांचा आप को संभाल लेता तो ढांचा आखिरी जो बचाव का उपाय है वो क्रांति की भाषा से ही करता है और वो सबसे खतरनाक मामला है ढांचा जब तक साफ बोलता है तब तक उससे हम लड़ सकते हैं जब वो हमारी भाषा बोलने लगता है तब बहुत मुश्किल हो है। वो भाषा भी उपाय करेगा पूरा करेगा वो समाजवाद की बात करेगा वो क्रांति की बात करेगा वो नए मूल्यों की बात करेगा और ये सारी बात ऐसी होगी कि जैसे हम पुराने मकान को गिरने से बचाने के लिए नया रंग रोगन करते हैं नई दीवार को और चढ़ा देते हैं सीमेंट की डरावे भर देते और कहते हैं सब नया हो गया है पुराना है ही का वो आखिरी कोशिश वो भी कोशिश भारतीय ढांचा करेगा करेगा ही हमने बहुत बार ऐसा प्रयोग किया बुद्ध ने एक वैचारिक क्रांति को दी शंकर ने वो पूरा ढांचा स्वीकार कर लिया और हिंदू धर्म बना दिया और बुद्ध की क्रांति खत्म हो गई बुद्ध को से काट दिया तुम्हें ऐसा लगा कि क्या तो तो तो तो तो हमारे वेदांत ही सब है ये सब और शंकर ने पूरा का पूरा बौद्ध विचार वेदांत में जबरदस्ती आरोपित कर दिया जो वहाँ कहीं नहीं था वो सब निकाल के बता दिया कि तो तो हम बच गए बुद्ध को हमें उखाड़ ही थे लेकिन इस तरह जल्दी उखाड़ दिया कि जहाँ बुद्ध जैसा की आदमी पैदा हुआ वहाँ उसके मंदिर में उसका पुजारी भी नहीं रहा बुद्ध गया कि मंदिर का पुजारी काम है हिंदु बौद्ध मंदिर को पुजारी भी खोजना मुश्किल हो गया बौद्ध इस भाव ही बौद्ध यहाँ से खत्म हुआ और खत्म करने की जो तरतीब हमने अख्तियार की वो ये थी हमने बुद्ध की भाषा को हिंदू भाषा में फॉरन ये हम कोशिश करेंगे ये भारतीय मन पहले भी कोशिश इस तरह की कर चुका है ये हम कोशिश करेंगे ये हम कहेंगे कि हमारा सारी, सारी की सारी संस्कृति क्रम की बात साम्यवाद इसमें है समाजवाद इसमें है सब इसमें गांधी और मनोवा उसी कोशिश में संलग्न रहे एक दो नहीं अरविंद अर जी उसी कोशिश में संलि है सब वो जो भी पश्चिम में नया हो रहा है तो उसको फौरन हमारी किताब में बता देने की हमारी प्रवृत्ति फौरन अगर हवाई जहाज बन रहा है तो हमारे रेड में है और अभी शाम पे पहुंच गए अब हमारा पंडित खोज में लगा होगा शाम तक पहुँचने की बात बन जाएगी शाम तक हम पहले पहुँच चुके थे तो हमारे रिश्ते में पहले जा चुके ये हम करेंगे और इससे बहुत सचिव हो रही है बहुत ही धोखेबाद मामला है इसमें पहचान भी मुश्किल होगा पहचान मुश्किल हो जाती है का और इसलिए भारत को दो चीजों सचेत करने की जरूरत पड़ गई एक तो ये भाषा तोड़ना और दूसरा ये कि भाषा आपने बचाने के लिए क्रांति लेकिन आशा बनती है आशा बनने के और कारण भी है बड़ा कारण तो ये है कि पिछले तीन हजार वर्षो में भारत इधर तीन सौ चार सौ वर्षो को छोड़ कर एक बंद में दुनिया से कोई ना संबंध हम अपने में प्रक्ष्य और प्रसन्न और कोई तोड़ने का उपाय न था अब सब बैरियर छूट गए, और तौल साफ है सारी दुनिया में जो हो रहा है उससे ज्यादा जो जुना बचा नहीं जा सकता वो सब यहाँ होगा और ये बड़ी आशा है बड़ी आशा जो हमारी क्रांति की हमारे भीतर ऐसी कम आ रही है वो हमारे बाहर के कारण तरफ हो रहा है वो हमें धक्के दे रहा है और ये बहुत जल्दी भारतीय प्रतिभा को स्पष्ट हो वाला है अगर अब तुम चूकते हो समाज के ढांचे को बदलने ऐसी तो तुम शायद मनुष्य होने से भी चूक जाओगे। दूसरे मुल्क उस सीमा ऐसी खड़े हो जाएंगे जैसे आदिवासी हो गया ऐसा अमरीका और रूस फास हो सकता है ये फासला बिल्कुल संभावी हो गया है तो इस भय से और इस दबाव में उ, कुछ हो सकता है और दूसरे कृषि क्रिया हुई है उससे भी कुछ हो सकता है is <coughs> is completely I I agree. Because in science also, because there is a virus in science there there virus am more prone to attack uh, of the disease. But if डिज बट इफ देर इज एनी वायरस बॉडी दी बॉडी क्वालिटी ऑफ इंडिया इज विदी वायरस ऑफ एन आयर रजिस्टर्ड का और उसके जो virus दाखिल हुआ तो बड़े जोर ऐसी वो रेसिस्टेंस तो तो वो है वो विज्ञान का है, और इसी तरह से ये बात रेसिस्टेंस है लेकिन बात ये है कि एक करने के लिए कोई संस्था होनी चाहिए इट मस्ट है इंस्ट्रूमेंट हाँ असल में संस्था निश्चित नहीं होनी चाहिए संस्था होगी ही लेकिन एक सीमा के बाद ही क्रांति में संस्था सहयोगी होगी सीमा के पहले संस्था बाधा बन जाती है hmm. क्रांति की पहले तो हवा होनी चाहिए संस्था में क्योंकि hmm. हवा ज्यादा क्रांतिकारी हो पाती हो। hmm. संथा संथा हो है, संस्था hmm. उतनी तो क्रांतिकारी नहीं होती क्योंकि जैसे ही संस्था बनी संस्था के महत्व शुरू हो जाती क्रांति का पहला मामला तो हवा है hmm. बिल्कुल ही डिफ्यूज करती है कोई संस्था नहीं सिर्फ हवा है उस हवा से संस्थाएं जन्म लेती है हुआ रूस में जो हवा थी वो नीले की वो तो सिर्फ हवा उसकी संस्था न थी कोई संस्थान नहीं था कोई लेकिन कर को रहा था ये भी गलत है ये भी गलत है सब गलत है पुराना सब गलत है ऐसी एक हवा थी ये हवा घनी होती गई ये सिर्फ हवा इसका कोई स्वार्थ नहीं तो था इस हवा का कोई अपनी जगह न थी जहाँ बैठना था सिर्फ एक सरल वातावरण है इस तरल वातावरण ने जब पूरे मन की आत्मा को पकड़ लिया जब विचार में पकड़ लिया तो विचार पकड़ते ही कर्म बनना चाहता है विचार जैसे ही पकड़ा वो कर्म बनना चाहता आपको तो बनाना नहीं पड़ता जैसे पकड़ भर ले तो फिर सक्रिय होना चाहता है तो हवा के बाद संस्था आपकी और अगर हवा के पहले संस्था आ जा जाए जैसा हिंदुस्तान जा जा जा जा में हुआ है हिन्दुस्तान में क्रांति के नाम से संस्थाएं खड़ी हो गई उनके अपने स्वास्थ्य हो हवा है नहीं हवा है नहीं तो ये पार्टी है वो पार्टी वो मरी जाती है क्योंकि तो उसके अपने स्वार्थ और मजा ये है कि उसको अगर अपने स्वार्थ बनाने और संस्था खड़ी रखनी है तो उनका साथ लेना पड़ता है जिनके खिलाफ क्रांति करनी है, तो ये कैसे होगा तो धीरे धीरे वो जिनके खिलाफ क्रांति करनी उनका ही साथ तो जाता है वो चाहे घमरिष्ठ हो चाहे तो सोशल हो चाहे फला हो तो उसके पीछे अखीर में वही तक खड़ा हो जाता है जिस तक उसको खिलाफत करनी है और उसको खड़ा करो तो तुम खड़े नहीं होते तो मेरा मानना है कि अभी हमको बीस साल संस्था की बात नहीं करनी चाहिए हवा खुली हवा और एक दफा हवा पैदा हो जाए तो उससे 25 संस्थाएं निर्मित हो जाएंगी तो इसलिए मैं संस्था में उत्सुक नहीं हूँ ये मैं जानता हूँ कि संस्था की मना क्रांति नहीं होती लेकिन बिना हवा की संस्था नहीं होती और एक प्रक्रिया है हवा बन जाए एक न्यूलिस्ट एटीट्यूड बन जाए डिनायल का इनकार करने का नो कहने का नो कहने का हवा ही नहीं ऐसी आदत फर्मिस्त, तो है। इसको तोड़ देने के लिए मेरी उत्सुकता है और मैं नहीं मानता कि मेरा काम संस्था का होता है ये टूट जाए और एक हवा बन जाए तो हवा से संस्थाएं निकलेंगी लेकिन एक दफा हवा हो जाए तो संस्थाओं को हवा बचाएगी और कभी उसको विरोधी का साथ नहीं लेना पड़ेगा अभी तकलीफ ये है की अगर आज मैं यहाँ संस्था अहमदाबाद में बनाना चाहूँ तो जिनकी सहायता ऐसी बनाऊँगा उनके खिलाफ मेरा उसमें पड़ गया तो वो सारी शर्त लेके हाजिर हो जाते हैं संस्था बनानी है तो वो क्रांति को मारते हैं क्रांति चलानी है तो संस्था बनाने का तो इसलिए मैं संस्था में बिल्कुल ही उत्सुक नहीं होंगी जानते हुए कि संस्था के बिना कोई क्रांतियाँ कभी नहीं होती लेकिन कुछ लोगों को हिम्मत रखनी चाहिए संस्था न बनाए ताकि वो हवा फैला दे और उनका काम इतना ही है संस्था पीछे बनेगी बन जाएगी तो ये बात है ये the दी एटमोस्फियर शुड बी मोर एक्सट्रीम देन दी इंस्टीट्यूशन देट इज क्रिएटेड अगर निजी लिस्ट एटमोस्फियर हुआ तो संस्था जो होगी इसमें से वो, वो, हाँ, वो इसने आगे कभी नहीं होगी नहीं हो कभी हाँ, हो तो संस्था कभी आगे होती नहीं वातावरण होती नहीं इसलिए हमें इतना तीव्र वातावरण पैदा करना है की संस्था भी क्रांतिकारी हो सके और ये हाँ। सभी होगा जब एक्सट्रीमिस्ट रेवोल्यूशनरी होना चाहिए अच्छा इन दैट केस टू माई माइंड दी दी फिलोसॉफी ऑफ वो ठीक रास्ते पे है इट इज ऑन ए प्रॉपर रो आई थिंक लुकिंग फ्रॉम दिस एंगल दैट दे आर ऑन ए प्रॉपर रो क्योंकि तो बात यह हुआ कि ये इतने सब ढेर जम गए कि मैन हैज टू गो देंट डाउन टू चीज़ यू हैव टू क्रिस्टियन दी वेरी राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी इतने ही जमींदारी ऐसा नहीं किसकी जमीन गो डाउन टू दिख सो गोइंग टू आई थिंक ऑफ ऑल दी मूवमेंट द प्रेजेंट लाइफ मूवमेंट इन इंडिया आई थिंक इट गो लॉ टू देश मैं ये नहीं मानूंगा मैं इसलिए नहीं मानूंगा थोड़ा रिएक्शन सिर्फ ग्रोथ है जो स्वाभाविक है एक सीमा का और एक हवा बनाने में सहयोगी होगा लेकिन वो रेवल्यूशन वो क्रोध है और क्रोध उस सीमा पे पहुँच गया है जहाँ वो ये नहीं देखता तोड़ने अंधा हो गया अंधा क्रोध भी खतरनाक साबित हो सकता है जितना कि अंधा कन्फर्मिस्ट खतरनाक होता है उतना तो ही अंधा रेवोल्यूशनरी और अंधे रेवोल्यूशनरी का मतलब होता है रिव्यूशनरी तो जो है वो कोई रेवोल्यूशन और कोई फिलोसफी नहीं है सिर्फ एक्टिव रिएक्शन है जो बिल्कुल जरूरी था और जिसके लिए हम जिम्मेदार पैदा करने के वो बेचारे जिम्मेवार नहीं है वो बिल्कुल मेरी उनको मैं जरा भी जिम्मा नहीं देता हूँ मैं गाली देने को योग भी मानता हूँ तो क्योंकि गाली उसको देने चाहिए जिसको हम रिस्पॉन्स माने हम रिस्पॉन्स हम जो पांच हजार साल से जरा भी क्रांति को नहीं किए हैं जरा भी नहीं बदले हैं एकदम मर गए हैं मरे हुए के साथ कुछ ऐसा होना बिल्कुल अनिवार्य है लेकिन वो सुख नहीं है और उसको अगर हमने क्रांति समझा तो खतरा है और उसको हमने अगर फिलोसफी समझा तो बहुत भारी खतरा है और अगर हमें ये समझा कि वो रूस पे चले गए तो बहुत गलती है तो रिएक्शन कभी रूट पे नहीं जाता रिएक्शन कभी हम हाँ। पे नहीं जाता रिएक्शन तो, तो हमेशा ऊपर होता है और आप जो कर रहे हैं उससे उल्टा करता है रिएक्शन वही होता है जहां हमारा समाज होता है सिर्फ उससे उल्टा होता है उससे शासन करता है बस लेकिन रूस से नहीं होता हम तो जो यहाँ कर रहे हैं वो उल्टा करने लगता बस इतना करता है वो बिल्कुल मुस्किल है वो लेकिन मैं रूट से वो कभी नहीं जा सकता क्योंकि वो रिएक्शन है तो आप वो उससे गहरे वो कभी नहीं होगा क्योंकि आपका वो रिएक्शन अगर आपने मुझे गाली दी और मैं दुकने वजन दुगन की गाली देता हूँ तो वो आपकी गाली और मेरी गाली एक ही कल तो होने वाली है क्यूँकी आपको तो मैं गाली दे रहा हूँ ना मैं भी गहरा नहीं हो सकता है गहरा होली हुआ नहीं सकता है गहरे होने के लिए भारत में नक्सलाइट नहीं कुछ कर पाएंगे मसलाई सिर्फ चिंतन है सिंपतम है कि बीमारी पूरी हो गई हो और अगर अब नहीं बदलते हो तो हो। ये होगा वो वो भी बुरा है ये भी बुरा है मेरी दृष्टि में लेकिन अगर तुम अब नहीं बदलते हो तो अब इसकी सजा कोई रफक नहीं सोचते अगर क्रांति नहीं आती तो ये प्रतिक्रिया ही आए यानी अब दो विकल्प खड़े होते हैं उनके सामने कि या तो क्रांति के लिए तुम तो एक फिलोसफिक रूप की बातें करो और क्रांति को एक व्यवस्था दो और क्रांति को एक सिस्टम दो और क्रांति को एक क्रिएटिव फोर्स बनाओ अगर नहीं बनाते हो तो अब ये होगा यानी नक्सलाइट जो है वो हमारे प्रेजेंट सोसाइटी का दूसरा हिस्सा रिएक्शन था और ये दोनों जानी चाहिए सोसाइटी भी जानी चाहिए इसका रिएक्शन भी जाना चाहिए क्योंकि ये दोनों को फिर सोसाइटी के साथ ये जो एक्सलिटी का पांच इन पासल है सब लिखता है कि नक्सलाई दुश्मन है नहीं मानता दुश्मन वो इसी सोसाइटी का हिस्सा है इसी सोसाइटी में उसका पैदा कर दिया है गाली गालिदी उसमें दुग्ने गाली दी बस इतना फर्क पड़ा है मगर वो माइंड इसी से जुड़ा हुआ है और इस, ये सोसाइटी गई की तो वो भी जाएगा और ये नहीं गई तो वो जाना वाला लोग बढ़ता चला जाएगा यानी अब मेरा कहना है मेरा कहना ये है की क्रांतिकारी के सामने दो सवाल है विचार करने वाले के सामने दो सवाल है वो ये है कि या तो सोसाइटी में क्रांति आए और एक सृनात्मक रूप ले और नहीं ये अगर हो पाता है तो नक्सला विकल्प रह जाएगा और वो कोई सुखद विकल्प नहीं है वो सुखद भी नहीं है गहरा भी नहीं जरा भी गहरा नहीं वो उसी तल्प है जहाँ पुराना समाज है वो सिर्फ रिएक्शन करता है और वो जरूरी है ये नहीं कहता की बुरा है तो गैर जरूरी है बुरा है नहीं हो ऐसी हमें व्यवस्था करनी चाहिए और वो हम व्यवस्था सभी कर पाएंगे जब जबकि पूरी सोसाइटी बदल नक्सलाइज नक्सलाइट को रोक क्यों नहीं कर पाएंगे उसको रोकने का सवाल ही नहीं है ये पूरी सोसाइटी उसको पैदा कर रही है इसका जड़ होने उसको पैदा कर रहा है इसका न बदलने की आकांक्षा उसको पैदा कर रही है इसका पुराना ढांचा उसको पैदा कर रहा है ये ढांचा पूरा गया तो इसके साथ मुक्सिलाईज गया हाँ, और इसलिए मेरा कहना है लेकिन वो सिमटमिक है वो बता रहा है कि सोसाइटी उस जगह पहुंच गई कि अगर क्रांति नहीं होती तो ये होगा और सोसाइटी को समझ लेना चाहिए पूरा पुराना ढांचा तो नहीं बचेगा या तो क्रांति आएगी और या ये ढांचा आएगा दो चीजें आ सकती है और अगर आप मर्जी से लाए तो क्रांति आएगी सोच के लाए तो क्रांति आएगी।, तो आएगी विचार करके लाए तो क्रांति आएगी और अगर आप क्रांति लाने के लिए जिद में कि नहीं आने देंगे नहीं। तो ये विचारहीन प्रतिक्रिया आएगी यानी मेरा कहना है कि थॉटलेस रिएक्शन थॉटलेस रिएक्शन तो है समझो लेकिन इट इज अ पर्पज है पर्पस बिल्कुल। एंड लुकिंग सपोज़ वी हैव माइंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी क्रांति के जरिए तो इसका पर्पज है ये कि वो क्रांति का एक स्टेज इस तरह से बढ़ाता है कि वो प्रचलित मूल्य को चैलेंज करता है वो ठीक है कि वो अपना बुरा मूल्य भी डालता है लेकिन वो चैलेंज करता है हाँ, बिल्कुल सिर्फ है हाँ, परपस परपस है है हाँ, वैसे ही है, जैसे कि आप बीमार है हाँ। और रहा सा है सारा हाँ। शरीर गर्म है और एक सौ चार डिग्री में जलता है एक सौ डिग्री में जलना सिर्फ खबर है कि भीतर बीमारी है भीतर डिशीज है हाँ। और डिशीज ऐसी है कि शरीर को अपपक्ष उत्पक किए गए ये बुखार का पर्पज है इस यहाँ फीवर का पर्पस है कि वो आपको खबर दे रहा है कि है। की डिसीज मुटेगी तो ये बुखार जाएगा हम्म। और किसी ने अगर ठंडा पानी डाल के बुखार को कम करने की कोशिश की तो डिशीज तो नहीं उठेगी आदमी मरेगा नक्सलाइट को सिर्फ ठंडा करने की कोशिश की तो सोसाइटी मरेगी नक्सलाइट फीवर पर्पज है फीवर का लेकिन फीवर बचाने योग्य नहीं होता कभी भी योग्य होता परपस तो उसका है की उसमें खबर दी है आपके शरीर के ऊपर आके कि अब बचोगे नहीं अगर बीमारी दूर नहीं होती तो जल्द आओगे अभी बस्ती एक सौ चार सौ दस तक जाएगी ये बीमारी तो जाए तो बीमारी अलग करो बस इतना ही पर्पज है और बीमारी अलग नहीं की पर्पज उसका खत्म हुआ है मगर खतरा क्या है कहीं हम बीमारी और उसको विकल्प न मांग लें कहीं हम ऐसा ना समझ लें की बीमारी का दुश्मन है ये शुगर जो है ये दुश्मन नहीं है बीमारी का ही हिस्सा बीमारी की ही खबर बीमारी से ही जुड़ा है तो ऐसा नहीं है कि बीमारी को छोड़े बुखार को पकड़ लें ऐसा पर्पज नहीं है नक्सलाइट का की हम आज सोसाइटी के पुराने ढांचे को छोड़ें नक्सलाइट के दो रोटी की बातें ठहरा उसको पकड़ लें ये विकल्प नहीं है जानना यह है कि नक्सलाइट आपकी पुरानी सोसाइटी पैदा करेगी अब पुरानी सोसाइटी को खत्म करो नहीं तो पैदा होगा यानी नक्सलाइट का एक ही पर्पज है और वो ये क्या पूरी तरह खबर दे दे पुरानी सोसाइटी आखिरी क्षण में और अगर नहीं मरती नक्सलाईट तो को पैदा कर जाएगा इससे अगर बचना है तो पुरानी सोसाइटी को खत्म करो बीमारी को जाने दो ये उसका रिएक्शन अब ना परपस इसका है, चुनाव में इसको बचाना नहीं इसको है इसको जाने देना सोसाइटी के साथ ही जाने देना इसको बचाना नहीं इसलिए मैं नक्सलाइट का दुश्मन जोरा क्यूँकी मैं पुरानी सोसाइटी का दुश्मन और मैं मानता हूँ ये उसी का है उसी का हिस्सा है जो घबरा गया ग्रोथ से भर गया और जो वो सोसाइटी करती थी उससे उल्टा कर रहा है क्यों उल्टा कर रहा है पुरानी सोसाइटी जैसे की आज अमरीका में या यूरोप में बीच में वीकनेस है वो भी उसी पुरानी सोसाइटी के हिस्से पुरानी सोसाइटी करती थी सड़क पर कपड़े ढांस चले, शरीर दिखना चाहे नंगा खड़ा हो गया ये वो, माँड़ माँड़ तो वो, है वो है है तो एक जगह वो एक छोटी सुना रहा है अमेरिका की घटना है किसी को घंटा और उसमें नंगे प्रतीक है और बत्ते सब गालियाँ है एक आदमी खड़े होकर कहता है कि ये क्या गालियाँ बख रहे हो इसमें कुछ बाबरू कुछ बहादुरी नहीं उस बहादुरी का काम दिखाओ अच्छी बात तो अपनी सबको उतार खड़ा हो जाता है वो नंगा खड़ा हो गया बोला ये ये बहादुरी का काम तुम नंगे हो सकते हो जैतरी खिसकनी शुरू हो लोग भाग गए हैं वहाँ से लोग बाहर और वो नंगा खड़ा खड़ा अब मेरा मानना जो है जो नंगा खड़ा होना है ये वो जो कपड़े पहनने का जो अति आग्रह था दबाने का छिपाने का उसका ही मानता कपड़ों को ये भी है क्योंकि कपड़े उतार के बहादुरी दिखा रहा है <laughs> इस को ये भी है। ये दिखा रहा है कपड़े उतार के बहादुरी हम दिखा रहे हैं कपड़े पहन के सब ये कपड़े उतार के दिखला रहा है लेकिन ये है हमारा ही दूसरा हिस्सा डायमेट्रिकली अपोजिट बट पार्ट एंड पार्ट अल्लाह बिल्कुल उल्टा है हाँ। लेकिन हमसे ही जुड़ा हुआ है और जब तक दुनिया में कपड़े पहनने का बहुत आग्रह जिद्द पूर्वक जारी रहेगा दिन पर पैदा होगा अगर हमने अगर हमने मनुष्य के शरीर को भाती ओंगारा की उसको दिखने मत देना तो कुछ विद्रोही लड़के पैदा होंगे जो कहेंगे नंगे खड़े होंगे तो अभी वो कोई गलत कल निवास में मंगा चलेगा और आज नहीं कल ये पक्का ही मानना लड़कियों लड़कियाँ सड़कों पर तो नंगे खड़े के कपड़ों के खिलाफ बगावत करेंगे कर नहीं डालेंगे क्यूँकी हमने अति आग्रह कर लिया कपड़ा पहनना एक सुविधा की बात होगा एक मॉरलिटी न बन जाए और कोई को एक पैटर्न न बन जाए कि उघारा होना साफ हो जाए ऐसा बनेगा तो परिणाम होगा नक्सला जो है वो हमारी सोसाइटी का जो पड़ा हुआ ढांचा है उस ढांचे से छूट के उल्टा खड़ा हो लेकिन उल्टा खड़ा होना उपड़े ही बादल बन बदलना हुए सोसाइटी को तो सोसाइटी से उल्टा नहीं होते होती है लेकिन जो जो खड़ा है वो हजारों साल पुराना है और वो तो नया है स्ट्रैटेजी तो, तो ये होती है कि हजारों साल पुराने को हटाने पहला ये इसको हटाना और फिर ये जो नया है उसको तो हटा सकते हैं क्योंकि वो नया है नहीं आप इस में न हाल ही मत रहना क्योंकि जो नया 5000 साल पुराने को हटा देगा वो 5000 साल पुराने से मजबूत से हो कभी हटा पा रहा है आप ध्यान रखना नई को हटाना मुश्किल हो जाए पुराने को हटाना आसान क्योंकि पुराना जरा जी और मरने के करीब पहुंच गया सिर्फ धक्के देने की बात बिल्कुल धक्के देने की बात पुराने को हटाना बहुत कठिन नहीं है मामला क्यूँकि वो अपने भीतर मर चुका है और नक्सलाइट अगर पुराने को हटा दिया तो बहुत जीवन पा जाएगा इसको हटाना बहुत मुश्किल है हटाने में साल लग सकते हैं मेरा जो, मेरी जो समझ है वो ये है की मुरारजी को हटा देना बहुत कठिन नहीं डांगे बैठ जाए तो हटाना बहुत मुश्किल मामला हो जाए मुरारजी मरी हुई खोल पर खड़े हुए ऐसा कोई मामला नहीं है इसका जोर स दिया की गए लेकिन इनको हटा के जो खड़ा हो जाएगा वो नया होगा अभी जीवंत होगा अभी यंग होगा अभी उसमें खून होगा और उसने हटाना ही अभी बिजी हाँ। होगा वो हाँ। हाँ। अभी हटाने में वक्त लग जाएगा जब तक तो वो इतना न फर जाए तक तो और जब आप सड़क को नहीं हटा पा रहे तो आप नक्सलाइट को कैसे हटाएंगे मेरे बहुत जिंदा है इसलिए सावधानी बहुत बरतने की जरूरत है यानी खतरा बहुत ज्यादा है नक्सलाइट का पर्पज है लेकिन पर्पज के आगे खतरा भी बहुत बड़ा है एक दफा अगर मुल्क और मैं मानता खतरा पुरानी चीज पैदा करवा लीजिए अगर क्रांति की निराशी नहीं होती तो विकल्प तो तो नक्सलाइट है और नक्सलाइट एक दफा आ गया तो क्रांतिकारी के लिए बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि पुरानी की एक व्यवस्था है गलत हो भला है और व्यवस्था को चलाना भी आसान होता है हटाना भी आसान होता है नक्सलाइट की कोई व्यवस्था नहीं अव्यवस्था है अव्यवस्था को चलाना भी मुश्किल है हटाना भी मुश्किल है व्यवस्थित चीज को हटाना बहुत आसान है उसकी एक सीमा है उसकी हाँ, जगह है वो कहा कि नीति नियम है, तो है नक्सलाइज को हटाना एकदम उसके ना हो गए आप क्या लड़ोगे नियम है ना व्यवस्था है ना कोई कोई ढांचा है किससे लड़ने वाले एक दफा नक्सलाइज जैसी व्यवस्था किसी सोसाइटी में आ जाए तो बहुत मौके इस बात के है की पुराना ढांचा वापिस लौटाए तीव बहुत मौके इस बात के बजाय क्रांति आने हाँ, बजाय क्रांति आने के पुरानी व्यवस्था वापस लौट आए और लोग कहने लगे इससे पुराना आता ये तो मुश्किल होती है ये तो जीना मुश्किल कर दिया और मेरा कहना यह है कि क्यूँकी वो एक ही पार्ट के दो हिस्से उन्होंने विकल्प है, है अगर नक्सलाइट हारेगा तो पुराना वापस लौटेगा पुराना हारे विकल्प पेंडुलम जैसा है वो जुड़े हुए हैं हमको दिखते उल्टे हैं वो जुड़े हुए हैं अगर अगर नक्सलाइट आ जाए करने और सारा मुल्क अब व्यवस्थित हो जाए तो क्रांति नहीं आ जाएगी उससे उससे सिर्फ इतना होगा कि पुराना ढांचा जो हार गया था वो तो फिर खड़ा होकर कहेगा तो की देखो ये हुआ था फिर हमको वापस हमको वापस में मर जाओ और मेरा मानना है कि नक्सलाई अगर हम सफल हो जाए तो पुराने ढांचे को दो तीन सौ वर्ष के लिए फिर जिंदा कर जाएगा इस वक्त कुछ नहीं कर सकता क्रांति वो नहीं है रिएक्शन है इसलिए और और इसलिए क्रांति की दृष्टि जो है उसको दोनों से लड़ना थोड़ा ने ढांचे उसको सिर्फ भी ये करना है कि तुम उसी के हिस्से हो तुम इतने क्रोध में हो तुम उसी के हिस्से हो तुम उससे बहुत भिन्न नहीं हो नहीं। नहीं। तुम उससे ही रेबल्यूस चाइल्ड हो लेकिन तुम रेवोल्यूशन तुम्हारे मन में नहीं है तुमने कोई मूल्यों के बारे में सोचा नहीं है मूल्य गलत नहीं हो गए है सिर्फ तुम मूल्यों से परेशान हो गए हो परेशान हो जाना एक बात है गलत हो जाना बिल्कुल एक बात समाज की एक मॉरलिटी है मैं उससे परेशान हो जाऊँ क्योंकि वो कहते हैं कि इस लड़की से कोई नहीं मिल सकते मैं परेशान हो जाऊँ और मैं सब मूल पाऊँ उस लड़की से मिल लूँ इसको उठा के ले जाऊँ तो मैं तो कोई क्रांति नहीं कर रहा हूं, मैं समाज हो जाऊँ मैं सिर्फ अपनी परेशानी जाहिर करता हूँ सवाल ये नहीं की मुझे ये लड़की मिल जाए कि न मिल जाए सवाल यह है कि स्त्री ऊपर उसके बीच के संबंध का मूल्य बदले मुझे मिल जाएगी से क्या फर्क पाने वाला है मूल्य बदलने वाला है मूल्य जारी रहेगा बल्कि शायद इसको मैं उठाकर ले जाऊं तो मूल्य और मजबूत हो जाएगा जाएगी देखो ये गलत काम हो गया और इस तरह के आदमी की बात नहीं सुननी चाहिए ने। ने। तो सोशल तो डायने जो है वो बहुत उलझी हुई बात है तो मेरी दृष्टि में नक्सल एक पर्पज है वो सिर्फ इतना है की जो विचारशील लोग हैं वो समाज को कह दे की अब अगर तुम पुराने को बचाना कोशिश करोगे तो ये होगा और ये तुमसे हो रहा है हालाँकि पुराना ये समझाने की कोशिश करेगा की तुम्हारी नई बातों से हो रहा है आ, आ, आ, आ, पुराना ये समझाने की पूरी कोशिश करेगा की देखो ये सब क्रांति की बातों का ये फल हो रहा है अभी मैं एक घर में ठहरा जमशेदपुर में वो कलकत्ते गए होंगे तो कलकत्ते की हालत तो बुरी हो गई है तो इस गली में दो लोगों ने उनको पकड़ लिया हाथ की गोली उठा रही और कहा आप जी से दुकान पास में आप दुकान में ज्यादा दूर नहीं है वो मुझसे छुड़ाने तो भी ने आने वाली बात की सरलता ये नहीं चल सकता ये तो हद पवित्रता स्त्रियों के कपड़े उठाने गहना छीनने की बात सुनिए साड़ी को ही उतारना नहीं दुकान में आ नंगी खा कर देंगे उसको। ये कोई क्रांति नहीं है इससे कुछ मूल्य नहीं बदलते इससे मतलब नहीं होता, बल्कि डर इस बात का है कि पुराने मूल्य इससे और मजबूत न हो जाए क्योंकि तो पुराने आदमी को पुराने ढांचे को लगेगी तो निपट बेगो की वो बीमारी हो जाएगी इससे तो जीना मुश्किल हो जाएगा ऐसे तो वापस आ चला वापिस करते ये हो सकता है संभव की ये नक्सलाइट जो है पुराने ढांचे के लिए बल से निर्बल क्यूँकी क्रांति नहीं कर सकती है और इसलिए मेरी जो चिंतना है मुझे ऐसा लगता है कि हमें तो नक्सलायट से उतना तो ही सावधान होना चाहिए जितना संक्रांति इसमें कोई फर्क नहीं।, नहीं और क्रांति का मूल आए उसके लिए बीस वर्ष तक इमीडिएट प्रॉब्लम को छूना भी नहीं चाहिए छूना हमारी ये तकलीफ है हमारी ये भी तकलीफ है क्रांति इमीडिएट मामला नहीं क्या आज इस मजदूर को दो पैसे ज्यादा मिल जाए ये क्रांति का मामला नहीं है मसला नहीं मजदूर की उत्सुकता इसी में है तो क्रांति का मामला ये नहीं क्रांति का मामला वेल्यूस का है हुँ. और वेल्यूस का मामला लंबा है गहरा बीस 25 साल पचास साल क्यूँकी पाँच हजार साल का झंझट है हमारे साथंजट नहीं मुल्क के विचारशील आदमी को त्कालिक प्रश्नों की चिंता ही छोड़ देनी चाहिए जिनको लना उसे रहे उसे तो मूल का न्यूनत माइंड पैदा करने की फिक्र करनी चाहिए निगेट करने वाला माइंड पैदा हो जाए माइंड नहीं निगेटिव माइंड निगेटिव माइंड गुस्से में नहीं अत्यंत शांति में है अत्यंत शांति ऐसी सोच रहा है और देख रहा है की ये मूल्य व्यर्थ हो गया इसकी व्यर्थता को समाज को दिखा देना है और इसकी जगह कैसी नए मूल्य आए इसकी व्यर्थता के बाद उसकी चिंता करती है पुराने को तोड़ देना बहुत कठिन नहीं है क्रोध में तोड़ा जा सकता है लेकिन पुराना सिर्फ बन जाएगा क्योंकि क्रोध में कोई स्थायी चीज कभी नहीं होता है सिर्फ पेंडम वापस है बहुत बात बल्कि कई बार अक्सर ये होता है कि अगर मैंने आपसे क्रोध में एक गाली दे दी तो घंटे पर बाद आपसे क्षमा मांगना और माँ भी मांगा हूँ की दूत को छा मांगे पश्चात आपको करीब गाली, गाली का दूसरा हिस्सा है वो पत्थर आप है अगर नक्सलाइट गाली का हिस्सा है तो समाज कितना पत्थर आप कर लो नक्सलाइट खत्म हो जाएंगे भी नहीं हो जाएंगे तो मेरे लिए क्रांति के लिए वो एक सूचक है सीढ़ी नहीं सूचक नहीं। नहीं। नहीं नहीं नहीं। नहीं। नहीं। अच्छा अब जो क्रांतिकारी सच्चा क्रांतिकारी इसके बारे में आपको Do you believe that there can be a true revolutionary following the path of virtue, as we say it now? For instance, suppose we say that the revolutionary must be truthful, that the revolutionary must not have any deceit, he should not tell lies. Do you think that we can have a revolutionary success with all these virtues? I think a revolutionary will have to let go. दैट आपकी बात सुनिए अगर कोई चीज वर्च्यू है तो वाले माइंगे तय करेगा कि वर्च्यू क्या है और वर्षु क्या नहीं है ज्यादा तो सवाल ये नहीं है कि कौन सी वस्तु पहले तय करेगा कि वर्च्यू क्या है और वर्चुअ क्या नहीं ये भी हो सकता है कि जिसने हम अब तक नीति गुण और वर्क्यू कहते थे वो वर्क्यू हो ही नहीं तो ये भी हो सकता है कि के बहुत और बहुत अवगुण जमाने का सिर्फ उपाय चला अब वो सिर्फ नाम और धोखे रेवल्यूशनरी माइंड इसी करें तय करना चाहेगा कि वर्चुअ क्या है और जो वर्च्यू है उसे तो फोरगो नहीं किया जा सकता क्योंकि तो उसे फोर वो किया तो संभव तो बुनियाद में हमें सोचाएंगे कि वर्च्यू क्या है अगर पर होना वर्च्यू है तो फोरवो नहीं किया जा सकता क्योंकि इसको फोरगो करके कोई क्रांति नहीं लाई जा सकती क्योंकि इसको फोरगो करके ही पूरी सोसाइटी चल रही है hmm. नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, ये, ये, ये, ये लेकिन फोरगो तो पूरी सोसाइटी कर रही है hmm. Hmm. और क्रांतिकारी भी फोरगो करे तो इसी सोसाइटी का हिस्सा बना रहता है hmm. नहीं अगर अगर ये, ये सत्य बोलना वर्च्यू है तो क्रांतिकारी को तो इंसिस्ट करना पड़ेगा चाहे वो हार जाए मेरा मानना है की सब सफलता का मूल्य भी क्रांति का मूल्य नहीं वो वर्की भी क्रांतिकारी नहीं क्योंकि असफल होने की तैयारी भी क्रांतिकारी का चित्त का हिस्सा है असल में वो प्रतिक्रियावादी के चित्त का हिस्सा है कि हर हालत में सफल होना वो कन्फर्मिट माइंड का हिस्सा है सक्सेस जो है वो एंड की तरह मालूम होती है कन्फर्मिस्ट माइंड को और इसीलिए तो वो कन्फर्म करता है क्योंकि कन्फर्म होने से सक्सेस ज्यादा आसान है सोसाइटी जो कहती है उसके साथ राजी होने से मैं जल्दी सक्सेसफुल हो सकता हूँ रेवोल्यूशनरी हारने के लिए तैयार है ये तैयारी भी रेवोल्यूशनरी माइंड का हिस्सा है पूरी तरह हार जाने को तैयार लेकिन नॉन रेवल्यूशनरी होने को तैयार नहीं यानी मेरा मानना है कि रेवोल्यूशनरी की सक्सेस इट इज इन बींग रेवोलूशनरी हर कोई सक्सेस नहीं है क्योंकि जिस सोसाइटी में हम जी रहे हैं उसमें रेवोल्यूशन अक्सल हो सकती है होती रही है वो ये कोई जल्दी नहीं है कि सफल हो ही जाए आज हो सकती है सफल लेकिन जो जल्दी उससे पकड़ी तो वो छोड़ना नहीं चाहिए नहीं नहीं ये मैंने क्या भोग से सफल होने की उसको तो आकांक्षा नहीं होनी नहीं होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए।, चाहिए और उसको पहले तो तय करना चाहिए कि वर्च्यू क्या है वर्च्यू क्या है और वेदर थारी देखना पड़ेगी हाँ। ये सारी उसे तय करनी पड़ेगी हाँ। यानी मूलतः एक से ऐसी बिगड़ना पड़ेगा क्या नीति है क्या वर्षू है आप जिसे समझ लीजिए की कल तक हम ये ये, ये, ये वर्चु मानते है एक आदमी ने जिस पत्नी से शादी की है उसके साथ फोन आप नहीं किसी और चीज से जिस चीज शादी नहीं हुई है लेकिन उसका प्रेम उसके साथ होना पाप है हो सकता है रेवोल्यूशनरी माइंड ये कह चीज से प्रेम नहीं हो उसके साथ होना पाप चाहे वो पत्नी हो या ना हो ये सवाल नहीं और जिसके पास तो प्रेम हो वो चाहे पत्नी हो या ना हो उसके सांस होने में कोई पाप नहीं तो उसका कंसिडरेशन का पूरा सेंटर बदले वो जो कहेगा की जिस औरत का मेरा कोई प्रेम नहीं रह गया उस शादी इन गलत बात खत्म हो गई है क्योंकि ट्रेन ही शादी का आज हो सकती थी वो बात खत्म हो गई है और अगर मैं उसके साथ सोए चला जाता हूँ तो मैं पाती हूँ मैं क्रिमिनल हूँ क्योंकि तो जिससे मेरा ट्रेन नहीं है उससे मेरा क्या संबंध है फिर तो मैं उसका शोषण कर रहा हूँ फिर उससे मेरा संबंध व्याख्या का संबंध रह गया वो मेरी पत्नी नहीं थी क्रांतिकारी ये अभी मैं कल रात बात कर रहा था एक लड़की ने एक लड़की तो ने अमरीका में उनके बड़े न्यायालय को लिखा कि मैं माँ बनना चाहती हूँ लेकिन पत्नी बनने को तैयार नहीं पत्नी बनना मुझे अपमानजनक मालूम पड़ता है और माँ बनना मुझे गौरवपूर्ण मालूम पड़ता है ऐसा लगता है जब तक मैं माँ नहीं बनती हूँ तब तक कुछ मुझमें अनसोशल्ड रहता है कुछ तो सोसाइटी मुझे क्यों मजबूर करे कि माँ बनने के लिए मुझे पत्नी बनना पड़ेगा ये मैं पूछना चाहती हूँ की ये जबरदस्ती मुझको क्यों सोपी जाए पत्नी बनने मुझे अपमानजनक मालूम पड़ता है और मां बने बिना मैं कभी फुलफिल नहीं मालूम कर सकती हूं अपने को और आप एक ही विकल्प देते हैं कि पत्नी बिना मैं मां नहीं बन सकती या बनूँ तो मेरा बच्चा अपमानित होगा तो मैं ये पूछना चाहती हूं कि समाज को क्या हक है इस तरह की अनिति ठोकने का क्रांतिकारी चित्त का मतलब यह होगा कि वो वर्चुअल के बाबत एक रिकन्सिडरेशन करेगा लेकिन जो तो वर्चुअल मालूम होगी जैसे मैं कुमति को कहूँगा की तू माँ बन और तू पत्नी मत बनना और इसलिए लिए तू लड़ना और मैं कहूंगा की तू मेरी तो जिंदगी में एक वर्ची है क्यों झुटे तू एक पापी नहीं क्यों झुटे और अपने लड़के को इस बात के लिए तैयार करना की वो इनकार करे की मेरा कोई पिता नहीं या मुझे पता नहीं कौन मेरा पिता और पिता के पता की कोई जरूरत भी नहीं और उसमें कोई पापी नहीं मेरी माँ कापी है इसको करना और मैं कि ये लड़का लड़का ये पापी नहीं ना ये ना जायज है ना ये बुरा है सिर्फ सोसाइटी की धारणा गलत है वो धारणा बदलनी चाहिए तो वर्चु क्या है अगर सोसाइटी बदलनी है तो पहले वर्च्यू की धारणा बदलनी पड़ेगी उसी को मैं हवा पैदा करना कह रहा हूँ और वो हवा पैदा हो जाएगी लेकिन जो वर्च्यू मालूम पड़े उस पर तो क्रांतिकारी को खड़ा होना पड़ेगा खड़ा होना ही पड़ेगा क्यूँकी मुंह तो क्रांति असल मुख्य को शिक नहीं असलता का क्या है असलता का क्या दट है फलता का डर ही कंफर्मिस्ट बनाता है मुझे लगे कि एक स्त्री के साथ बिना शादी किए रहना समाज में अफल हो जाऊंगा तो शादी कर लेनी चाहिए रहूंगा शादी का पूरा कर देना चाहिए लेकिन सब में सफलता के लिए उत्सुक हूँ और सीख लेता तो हूँ तो मैं क्यूँ नहीं तो अगर मुझे लगता है कि मित्रता पर्याप्त पर है और एक स्त्री मेरे साथ रह सकती है और ये शादी का जो जोड़ना अनिवार्य नहीं।, नहीं कोई कारण नहीं, नहीं। ताकि हम छुटते रहें, कल सुबह हमें लगे नमस्कार हम नमस्कार कर सके और कोई कहने वाला ना हो कि नहीं, नहीं। अदालत में मुकदमा चलेगा तब नमस्कार हो सकती है हम स्वतंत्र हो और हम एक क्षण अलग हो सके और सच ये हो की जिनसे हम एक क्षण में अलग हो सकते हैं, उनके साथ ही सच्च रहने का आनंद है और जिनके साथ हम अलग हो ही नहीं सकते होने दिन लग बे उनके साथ रहने का सारा आनंद तत्व तो खत्म हो गया तो वर्चु की पूरी धारणा बदल देनी पड़े, लेकिन जो वर्च मालूम पड़े क्रांतिकारी उस तो परि करेगा नहीं तो वो क्रांतिकारी नहीं है नहीं। और एक सवाल यह क्रांतिकारी तो का क्या रिलेशन उसका दुश्मन के सामने ऐसी तो क्रांति के साथ होना चाहिए उसको बिल्कुल सफा करना देना चाहिए या उसको सुधारना चाहिए तो उदेश क्या होना चाहिए क्रांति वो कन्फर्मेटिवी तो नहीं सोचता है ना कि क्रांति की जो बात करें मेरा क्रांति के खिलाफ क्रांति नो कंफर्मिस्ट जो है हाँ हाँ वो का उसका हाँ, हाँ, सोचने का भी ढंग यही है ना कि जो क्रांति की बात करे मिटा दो और अगर क्रांतिकारी भी ऐसा ही सोचता है तो मैं मानता हूँ गहरे में कन्फर्मिस्ट है यानी राजी है उनकी की बातों से कि हम तुमको मिटा देंगे नहीं क्रांतिकारी नहीं सोच सकता मिटाने की बात क्यूँकी क्रांतिकारी ये भी तो मानता है की एक व्यक्ति को अपने सोचने अपने रहने जीने का ढंग का हक है मुझे इतनी हक है की मैं अपनी बात कहूँ समझाऊँ सर्कुलेट करूँ ने का तो क्रांतिकारी को नहीं हो सकता इसलिए मैं लेन या इसमन को या माओ को बहुत क्रांतिकारी नहीं मानता इनका बेसिक जो माइंड है, है वो वही है वो वही कंफर्मिस्ट है। कंफर्मिस्ट था, था जेल में डाल दो इस आदमी को जान दे दो इसकी इसकी जला काट दो इसको बचने मत दो तो वही हम कर रहे है उसके साथ इस मामले में तो कम ऐसी कम हम क्रांतिकारी बिल्कुल नहीं हम उसी के ठीक क्रांतिकारी इस भाषा में नहीं सोच सकता क्योंकि तो क्रांतिकारी पहले तो व्यक्ति के मूल्य को परम मानता अल्टीमेट मानता है इस दिन सोसाइटी के खिलाफ खड़ा है तो का मतलब क्या है अगर अगर व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं तो मेरे अकेले बात का क्या मतलब है जब चालीस करोड़ लोग कहते हैं की यही ठीक है तो ठीक से बात होता मुझे दूर जाना चाहिए उसकी मैं अकेला चिल्लाऊ की गलत है मैं ये मान के चल रहा हूँ की एक आदमी को भी माइनॉरिटी ऑफ वन को भी ये हक है कि वो अपनी तो बात कहे चला जाए अपनी आवाज उठाए और कल मैं आपकी गर्दन काट दी वो मेरे हाथ में काट सता है तो मैंने क्रांति की हत्या कर दी इसलिए अक्सर कमजोर क्रांतिकारी सत्ता में आते ही गैर क्रांतिकारी हो जाते हैं और उनका उनका गैर क्रांतिकारी जिसने मैं मानता हूँ भी क्रांतिकारी आती नहीं है उसके साथ दिमाग जो है वो वही मधारे है वो क्रांति के चक्कर में आ गया है लेकिन जैसे हुकूमत में आया वही इधार बन गया फिर तो उसने वही किया जो तो झार उसके साथ करता है या झार ने उसके साथ किया होगा वही उसने किया उससे भी ज्यादा शक्ति से किए तो, तो ठीक क्रांतिकारी का तो मतलब ये है जो व्यक्ति के परम मूल्य को स्वीकार करता है इसलिए आपको दबाने आपको मारने आपको धमकाने मैं तो यहाँ तक मानता हूँ की गांधी जी भी ठीक क्रांतिकारी नहीं है क्योंकि वो धमकियाँ देते हैं ग्रह के नाम ऐसी आपके सामने उपवास करके बैठ जाए मैं धमकी दे रहा हूँ आपसे मैं मर जाऊंगा अम्बेडकर ने कहा की मेरा हृदय बिल्कुल परिवर्तन नहीं हुआ गांधी सोचते मेरा हृदय परिवर्तन हो गया इसलिए मैं झुक गया हूँ तो वास्तव तो गलत सोचते हैं मेरा हृदय परिवर्तन हुआ सिर्फ ये सोचिए अच्छा आदमी मर जाए तो चलो मैं हट जाऊँ और मैं मानता हूँ इसमें अम्बेडकर ज्यादा अहिंसक है हट जाने में गांधी ज्यादा अहिंसक है उपवास करने में मगर ये दिखाई पड़ना मुश्किल ये जो ये जो अंबेडकर की क्षमता है अंबेडकर कर सकता है मरो मरना है तुम हम तो जिम्मेदार नहीं है तुम अपनी करते हो मर जाओ लेकिन अंबेडकर ने ज्यादा नाम लगा दायर किया हट गया बिना वर्ग परिवर्तन बिना राजी हुए सिर्फ तुम बच जाओ किए मर और मेरी दृष्टि में अम्बेडकर ज्यादा क्रांतिकारी से उस घटना में बजाय गांधी गांधी को कर व्यक्ति के जीवन को ज्यादा मूल्य दे रहा है अपने विचार पे बीच और हट रहा और है और बिना राजी हुए तो मेरी दृष्टि में ज्यादा क्रांति की बुद्धि कहा अगर कंसर्विस तो वो कहता ठीक मेरे क्या तो फैर है तुम गलत हो तो अपने आप मत हो मैं जो कह रहा हूँ ठीक है मुझे तुम समझा नहीं पा रहे आप कह रहे हैं लेकिन क्रांति कोई ना कोई तपक Where it is state power, must वेयर इट इज एलाइट विथ स्टेट पावर विथ मस्ट एक्सेप्ट फॉर ऑफ स्टेट पावर टू प्रेट एट लॉक्टेट बिल्कुल नज एन आइडियल इट वि जो लोग mm -hmm. वो ऐसे स्टेट में अलाइट होते हैं mm -hmm. उसके लिए आपका ये आदर्श ठीक है लेकिन अगर जो उसको स्टेट पॉलिसी के तरफ से चलाए तो वो स्टेट कैसा चले मैं समझा, सोचा उसके कारण सिर्फ ये नहीं है तो दो लेकिन अब तक क्या हुआ कि जिसको मैं हवाह रहा है वो पूरी नहीं बन पाई और क्रांतिकारी को सत्ता मिलती है अभी तक जो हुआ यानी अभी तक क्रांति जो है वो माइनर माइनॉरिटी का ही ख्याल था और मेजॉरिटी कभी उसके राजी नहीं थी इसलिए फिर माइनॉरिटी को जब सत्ता मिली तो उसको करना को वायलेंस तभी तक होगी जब तक कि माइनॉरिटी मेजोरिटी पर हावी होगी तब तक वायलेंस जरूरी है और इसलिए मेरा मानना है, है।, है क्रांतिकारी को थोड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिए हवा ज्यादा हो लोक मानस तैयार हो सब क्रांतिकारी को सत्ता मिले तो जिस बड़ी मात्रा में लोग मानस तैयार होगा उसी बड़ी मात्रा में हिंसा मुश्किल हो जाए फिर भी मैं मानता हूँ की तो जो मैं कह रहा हूँ वो परम आय की बात है थोड़ी हिंसा माइनरिटी के साथ ही रह जाए तो उस हालत में मेरा मानना है उस हालत में मेरा मानना है लेकिन ध्यान में यही होना चाहिए ध्यान में, हो। में और इसलिए कोई भी क्रांतिकारी सत्ता ऐसी सभी संबंधित होने को राखी होना चाहिए जब मैं उसके साथी हो तो ब्रत हिंसा हूँ और उस हिंसा करने में वो क्रांतिकारी का अंसर्मुक्त हो जाने वाला है जो दीय सर्किल पैदा हो गया तो मेरी दृष्टि ये है कि मूल रूप से क्रांतिकारी गहरे से गहरा क्रांतिकारी सभी राजी होगा कि जाने को जब बहुमत बहुत बड़े तुम पर उसकी बात को राजी हो गया है उसे उसने वो जल्दी नहीं करेगा इसलिए मेरा मानना है की जल्दी की आदत भी गैर क्रांतिकारी है अधूरी लेकिन तो तो सभी क्रांतिकारियों में हमें दिखाई पड़ता बहुत अधेरी बल्कि ऐसा हो गया कि की क्रांतिकारी को हम सोचते ही है की उसमें अधेरी होनी चाहिए नहीं। नहीं। बल्कि मेरा मानना ही है कि अधेरी जो है वो इस बात की खबर है कि मैं जो मान रहा हूँ जो सोच रहा हूँ उसमें मुझे भी पक्का विश्वास नहीं है और इसलिए मैं जल्दी में आपको प्रस्तुत करने के लिए मैं पूरी शांति के लिए राजी नहीं हूँ अगर थोड़ी बहुत मैं हो तो फिर आपकी गजन पकड़ लूंगा मुझे भी डर है मुझे भी डर है और और तब इसका मतलब हुआ कि एक क्रांतिकारी पूरा क्रांतिकारी सिद्धा नहीं है नहीं। बहुत गहरे में यानी ऊपर इसके थोड़े बहुत क्रांति की बातें आई होंगी विचार आया होगा गहरे में ये कंफ्रमिस्ट है और इसका कारण सत्ता जाना खतरनाक सिद्ध हो क्यूँकी सत्ता आते ही क्रांति का तो हिस्सा विदा हो जाएगा कंफ्रमिस्ट पैदा हो जाएगा क्यूँकी फिर ये जो सोसायटी बना रहा है उससे भिन्न को बर्दाश्त नहीं करेगा इसलिए क्रांतिकारी सत्ता में जाते है जैसे मेरी दृष्टि में ट्रट्स की ज्यादा क्रांतिकारी है इस चले और ज्यादा बेसिक क्रांतिकारी है इस चलम सत्ता में गया कि ट्रटस की हत्या जरूरी हो गया रूस में सबसे ताला काम क्रांतिकारियों ने शेष क्रांतिकारियों की हत्या करने का किया वो सबसे ज्यादा खतरनाक में क्यूँकी वो क्रांतिकारी नहीं था उसका उनसे भी राजी नहीं होगा अगर गलत है तो वो इंकार करेगा तो पहला काम उप पहला काम कर रहा है जितना तो क्रांतिकारी माइंड हो उसको पहले खत्म कर दोनता तो मैं मैं ठीक क्रांतिकारी लोग नहीं वो है लेकिन <coughs> when when is primary stage of of revolution revolution the power suppose we all of us, we all us believe in a revolution. but बट रेवल्यूशन no is a low, is कम्पलीशन इन all sectors ऐसा नहीं हो सकता है की मैं लग्न लग्न की बाबत में रेवोल्यूशनरी हो और प्रॉपर्टी की बाबत में क्रांतिकारी वैसा तो नहीं बिल्कुल तो क्या होता है अच्छा तो विरोध ऐसा होता है की जो क्रांति का विरोध करता है सबको so, जो आपने कहा वैसा माइनॉरिटी है उसको रखनी है लेकिन जो अपने साथ जो अपने साथ सात टका जुड़ा हुआ है और चालीस टका में उसका कोई तो मतभेद है तो वो मतभेद कैसे मिटाना अगर जो मिटाया मेरी तो क्रांति दौर ऐसी आगे मिटाना है लेकिन मेरा मानना है कि सत्ता भी बहुमत को परक्टुएट करने के लिए बहुत उपाय कर सकती है जल्दी करने की जरूरत नहीं सारी एजुकेशन सत्ता के हाथ में है न जिन मामलों आरोप मेजायती राजी नहीं है हम अधेरी की वजह से दिक्कत न पड़ जाते नहीं तो हम सारी शिक्षा को बदलने की शिक्षित करें बीस साल डेढ़ लगेगी बीस साल के बाद नई पीढ़ी नई पीढ़ी आएगी हम उसे प्रस्तृत करने की पूरी कोशिश करें रेडियो हाथ में है अखबार हाथ में है साहब हम सब तरह ऐसी प्रस्तृत करें तलवार ही हाथ में नहीं हो सकता और भी बहुत कुछ हाथ लेकिन जल्दी है तो जल्दी तलवार तो हो जाती है लेकिन क्रांति भी मर जाती है में हम सब ट्रिक करें मुल्क को सुलने चिंतन का मौका दे मेरा मानना है की क्रांतिकारी हुकूमत न आए तो पूरे मुल्क के चित्र को क्रांतिकारी बनाने का प्रयास उसे करना चाहिए बजाय इसके की क्रांति बढ़ाने की जल्दी करे फिर दौरों में फर्क करता हूँ बजाय इसके की वो फौरन समाज की व्यवस्था बदलने की कोशिश करे उसे फिक्र करनी चाहिए की समाज का मन बदले मन बदल जाए तो व्यवस्था मन वाले की बदल जाए इससे कोई बहुत दिंक नहीं है मन तो बदलता नहीं और व्यवस्था आप तोड़ना शुरू कर देते वाली शुरू स्वीक्रेतना हुआ कि अगर समझ में क्रांतिकारी हुतम आता तो इस समय दो विकल्प है एक विकल्प तो यह है कि वो ढांचे को तोड़ दिया ढांचा तोड़ेगा तो हिंसा होने वाली है और ढांचे को तोड़ने में और हिंसा करने में जो सबसे सब बड़ा नुकसान होने वाला है वो ये कि यह आदमी क्रांतिकारी नहीं रह जाएगा जिसकी वजह से उन्हें सत्तावन भेजा था बीस साल की हिंसा और ढांचे की तोड़ तोड़ने और नए ढांचे के खिलाफ कोई हो सके इसकी चेष्टा में एक अनुसर्मित हो वाला है माइंड कोई ऐसी एंजाइटी नहीं है कि क्रांतिकारी कन्फर्मेशन ना हो सके कि कंफर्मेश क्रांतिकारी ना हो सके माइंड बहुत लिक्विडिटी है और हम जो करते हैं वो हो जाते हैं <गण> जो हम करते हैं वो हो जाते हैं की माइंड क्या करेगा <गण> और अगर मुझे ऐसा लग गया कि की मैं ठीक हूँ तो वही क्रांति खत्म हो गयी <गणटी> क्रांतिकारी का हिस्सा है की वो जानता है मैं गलत भी हो सकता हूँ इसलिए मेरे गलत होने की संभावना जारी है इसलिए सलवार उठाना गलत है क्योंकि आदमी को मार डालूं और यह आदमी ठीक हो सकता, तो सकता है क्रांतिकारी के हाथ में सबका है जो मेरी धरती में जो मानव मानस बदलने का माइंड बदलने का ढांचा बदलने का नहीं इतनी जल्दी क्योंकि ढांचा गो हिसेकेंडरी है वो माइंड पुराना था तो पुराना ढांचा था माइंड नया हो तो ढांचा नया हो सकेगा इतना अर्थन नहीं है ये आतने चुक है तो माइंड बदलने की कोशिश करे ढांचे को बदलने की जल्दी ना करें या जिस मामले में बहुत राजी हो ढांचा बदलने को वहां ढांचा किए जिस मामले में बहुमत राजी न हो इस मामले में माइंड को बदलने की फिक्र करे लम्बी प्रक्रिया और क्रांति लंबी ही हो सकती है अब तक हमारा यही ख्याल रहा है क्रांति दो साल में हो जाती है क्रांति जो चीज थी लंबा वक्त में और कोई मुल्क अगर सौ वर्ष तक क्रांतिकारी होने की हिम्मत नहीं बता सकता हो तो, तो क्रांति की में नहीं चाहिए। तो तो जल्दबाजी में सब ज्यादा कर लेगा सब ज्यादा कर लेगा इस तो जल्दबाजी का मामला नहीं है क्रांति सटल प्रोसेस है ऐसा आएगी कि हमें शिक्षा बदलनी चाहिए शिक्षा में नए चाहिए मुल्क में नए साहित्य की हवा अदा करनी चाहिए निगेटिव माइंड कैसे पैदा हो उसकी फिक्र चाहिए प्राकृतिक और स्विमिंग शुरू करनी चाहिए मुख्य में और इसमें सत्ताधिकारी को तुलित होना चाहिए अपने भी दीजिक करने को तो मुस्तुनिंग होने की रुम्म पैदा होगा जो ढांचा तोड़ देगा अब सबको गालू नहीं होगा लेकिन अगर हमने फिक्र की अब भी ढांचा बदल देना है तो वाली क्यूँकी हमसे कोई पूरी तरह राजी नहीं है बस तो बात यह है की जो आदमी की कभी पूरी तरह एक दूसरे ऐसी राजी नहीं होते होना भी नहीं कारण भी होने का कोई कारण भी नहीं हम जो बहुत निकट होते हैं वो भी कभी पूरे राजी नहीं होते लेकिन क्रांतिकारी और कंसर्मेश में यही फर्क करता हूँ की कंसर्मिश कहेगा राजी हो और नहीं होते तो बस खत्म करते क्रांतिकारी कहेगा कि तुम उस शिष्य में राजी नहीं हो हम दोनों झुंड है जहाँ तक हम राजी हैं वहाँ तक हम साथ खड़े हैं जहाँ हम धुम है एक दूसरे को समझाने की कोशिश करें हो सकता तुम सीखो हो सकता न सीख हम समझ के आने की कोशिश करें मेरा मानना है कि अगर मन में चिंतन का विचार का मनन का पुराने ढांचे में हवा पैदा नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसको खतरा है इससे लेकिन क्रांतिकारी को खतरा नहीं होना चाहिए क्योंकि तो क्रांति क्रांतिकारी को खतरे का क्या सवाल है क्रांतिकारी कह ही राहत हम सब खतरे लेने को क्या होंगे लेकिन जो सही है वो आए नहीं। नहीं। नहीं। तो लंबी प्रोस्थित होगी अभी जो भी क्रांतियाँ हुई है सब साफ कर इसलिए खुद का आत्मघात करने के आप यहाँ कुछ अर्थ होने कि वो जो क्रांतिकारी करता है सत्ता में पहुँच के वो तो वही होता है जो उसका दुश्मन करता है और तब इस करने की प्रक्रिया में वही पहुँच जाता है जहाँ उसका दुश्मन है और जो क्रांतिकारी थे उसके साथी वहां वो वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ वो क्रांति पे खड़ा हुआ है कहीं मैंने ट्रट में लिखा है की क्रांति हो जाने के बाद रूस में ये हुआ है की हमें क्रांतिकारियों को भी लड़ना पड़ेगा बहुत हाँ? जो लड़ रहा था जो विरोधी था, मैं, मैं था तो मेरा अनुभव यह की कक्षा में जो कक्षा का जब दलियत लड़का उसको तो कैप्टन बनाने मामला खत्म हो हा गया हाँ? कैप्टन बनाने मामला खत्म हो गया सब्र बिल गया और वो कंसमिक्ष हो गए दूसरा को ठीक करने में लग गया वो अब तो खुद तो कहीं नहीं सकता तो खत्म हो गया और अब तो उसकी प्रतिष्ठा इसमें है वो अच्छा कैसे बना ले सारे हिस्सा प्रयोग करते हैं तो जो सबसे बदमाश लगता है कप्तान कैप्टन बनाते बस मामला खत्म हो जाए इतना परिवर्तन एकदम से पद मामला खत्म हो गया तो यू की दो तो जो क्रांतिकारी है ये क्रांतिकारी हर सिचुएशन से और ऐसे बहुत तो कम लोग हैं जो इस है एक बात कि मैं मजदूर हूँ तो मैं कमल कल मैं मिन मालिक हो जाऊँ कमलूशरी मैं नहीं खाई उन्हें ये कह रहा था कि नहीं हम मजदूर होना बर्दाश्त नहीं तो हम सारे पूंजीपतियों को देंगे लेकिन हम मजदूर नहीं रहे तो फिर कभी पूंजीपति बात खत्म हो गई बात खत्म हो गई सिचुएशन उनसे जो बिलेश है वो तो गा। में से ये तो है कंफर्मेश हमारा क्रांति की बात की वो सब सिचुएशन की बात लेकिन एक एक ऐसा भी क्रांतिकारी हो सकता है की जो वो कंफ्रम का मार्ग ले जिस तरह से कोई अनिवार्य अनिष्टता है किसी हिसाब से क्योंकि जैसे माओवाद कर रहा है ख्याल है, है, बुरा लेकिन लेना है क्योंकि जीना है सकना यही तो क्रांतिकारी चित्त खत्म हो गया अच्छा क्रांतिकारी माइंड का मतलब ही ये है की मृदों में लेकिन गलत को नहीं लेना है क्रांतिकारी चित्र का मतलब क्या है अनुसर्मित चित्र का मतलब ही है कल जी वो तो, तो मिशनरी हो नहीं मैंने मिशनरी नहीं है मेरा कहना यह है क्रांतिकारी तो की लड़ाई क्या है? वो जहाँ बुरा देखता है लड़ रहा है कुछ को बदलना चाहता है वो कह ले रहा है कि चाहे बुरे से सुविधा मिल रही हो कन्वीनियंस तो मिल रही हो कंफर्ट मिल रहा हो लेकिन बुरे को बदलना बुरे को नहीं सकने देना कल वो खुद कहता है की बुरे को चलाना है अगर जीना है तो फिर यही तो वो पुरानी सोफाई की बिजारी कह रही वो भी तो यही कह रही थी कि बोले तो चलाना पड़ेगा अगर जीना है और तो रुपत चलानी पड़ेगी भ्रष्टाचार चलाना पड़ेगा अगर जीना है जीना हो तो सब करना पड़ता है झूठ बोलना पड़ेगा बेईमानी करनी पड़ेगी तो पुरानी सोसाइटी यही कह रही थी कि ये सब चलाना पड़ेगा हमारा हजारों वर्ष का अनुग्रह हो जाएगा इसके बिना जीना मुश्किल है फिर यही क्रांतिकारी कहने लगा तो हमें गलती क्या होती है हम क्या भूल में पड़ती है सारी दुनिया भूल में पड़ती रही है एक आदमी क्रांतिकारी है हम सोचते हैं वो हर सिचिक्षण में क्रांतिकारी होगा या मोरव सोचते हैं बहुत कम लोग हैं जो हर जित्र सिचुशन में भी क्रांतिकारी सिद्ध हो क्योंकि जो वो अभी कह रहे थे खीन सकते उल्टा उल्टी सिचुएशन में वो कह सकते क्योंकि अभी उनके लिए ये बचाव का रास्ता था कल उनके लिए वो बचाव का रास्ता हो जाएगा नहीं माओ को में बहुत क्रांतिकारी नहीं था रहा होगा एक सिचुएशन की तक जब वो दुश्मन की तरह लड़ रहा था जब वो लड़ रहा था जब से वो सत्ता में है तब से वो क्रांतिकारी नहीं अभी तक अभी तक ऐसा हुआ नहीं है जो नहीं कर सकिए जो लड़ने वाले हैं जब वो सत्ता में आए हैं तब क्रांतिकारी सिद्ध हुए वो फौरन और सारी पुरानी टैक्टिस उपयोग में लाते हैं जो तो आज ला रहा था कल वही जालसाजी वही शरारत वही सैतानी सब वही वही ढंग प्रतोगा वही किसी को मिटाने बर्बाद करने के रास्ते जो पुराना ला रहा है जैसे कि अगर आज आज किसी को बदनाम करना है तो हुकूमत वाला आदमी कहता है है। नहीं कम्युनिस्ट है कल वो कम्युनिस्ट बदलता है वो ये टैक्टलिस्ट वो जो शब्द का उपयोग जो मजा लेना है कम्युनिस्ट कैसे कंडेम कर दिया कल वो टैक्टलिस्ट कैसे कंडेम कर दे और इतनी कंडन कर देगा तो मेरा मेरा कहना हुआ की आज ये क्रांतिकारी कहाँ है क्रांतिकारी वही रहा क्रांतिकारी अगर मींस पुराने हो गए तो आप कितनी देर में रहेंगे आपको तो ख्याल मिले क्योंकि तो जो आप कर रहे हैं वही आपको तो ये, ये अखंड मामला है की आप जो कर रहे हैं इससे भिन्न आप रह जाए करने की प्रक्रिया आपसे आती है आपकी चेतना को बदलती है करने में आपकी चेतना को मजबूत करती है अगर मैं ये कहूँ की मैं बहुत करुणा कहूंगी सिर्फ मीट की तरह लोगों की हत्या कर रहा हूँ तो मैं जब हत्या करूंगा तो मुझे कठोर होना ही पड़ेगा और वो कस्बा चला जाऊंगा और हत्या करते करते करते मुझे पता नहीं रहेगा की कब करुणा विदा हो गयी है सिर्फ कठोर हाथ में रहगी हाथ में रहगी हम जो करते हैं वो हम धीरे धीरे हो जाते हैं। असल में तो हम करने को राजी होते हैं, उतनी शुरुआत हो जाती है की हम भीतर से तो राजी है होने को लेकिन तो तो हम कर नहीं सकते रेवोल्यूशनरी माइंड मैं उसे कह रहा हूँ जो मिटने को हारने को बर्बाद होने को राशी है लेकिन गलत होने को राशि नहीं और जब तक ऐसा रेवोल्यूशनरी माइंड सत्ता में नहीं आता है सब तक कोई सत्ता रेवल्यूशनरी ऐसी नहीं होता सब सत्ताएँ कन्फर्मिस्ट होंगी सब सत्ताएँ कंफर्मेशन हूँ रूस की सत्ता अमेरिका की सत्ता से ज्यादा ही कंफर्मेशन है कम नहीं, नहीं। है। और उसका कारण है कि अमेरिका के पास पुराना ढांचा है वो कम कन्फर्मिस्ट हो सकते हैं। इनके पास नया ढांचा है की जरूरत को संतोल न दे इतने भय की वजह ऐसी ज्यादा कन्फर्मिश रूस में इस समय सबसे ज्यादा कंसर्मिस्ट सोसाइटी पैदा हुई जहाँ जबलियत माइंड का भी नहीं होता और ये क्रांतिकारी पैदा की बड़े मजे की बात है यानी होना तो ये चाहिए था कि रूस क्रांति का अड्डा हो गया होगा, वहाँ की क्रांति की हवा फैली होगी, वहाँ बगावत को स्वागत किया गया होगा वहाँ विरोधी को सम्मान दिया गया होगा होना तो ये चाहिए था वो तो नहीं हो सका क्यूँकी तो जो आदमी हुकूमत पैदा था वो आज भी पुराने ही मायने जुड़ा हुआ मायून उसी की पैदाइश बगावत ऐसी भर दिया नहीं। वो था वो रेबलिय रेबलरी में जिस रेबल के लिए बात करता हूँ मेरा ध्यान योग इसलिए हमें जल्दी में संस्था बनाने की चिंता होनी चाहिए संस्था बनने से शुरू हुआ मामला न सत्ता की फिक्र करनी चाहिए हमें तो मुल के मायन का चिंता करना है के माइंड में जो एलिमेंट कैसे डाल दिए जाए की बात को बल देते और आदमी को तो इतना साहस देते है की वो गलत होने को राखी न होने को राखी हो जाए साहस देते है गलत के सामने झुके ना गलत ढांचे में फिट होने से इनकार कर दे कुल परिणाम है क्यूँकी परिणाम का आपने विचार किया की कन्फर्मेशन होना पड़ेगा फॉर क्यूँकी वो परिणाम का विचार ही को डरा है वो तो कहता है की कमजोटी कौन देगा कल खाना कौन देगा कल ठहराएगा कौन एक जेल मुन्हीं को मैं भी मिला एक दिन साइन पहले मिलने आया तो मैंने उनसे कहा आपको तुम जेल होना काफी हो हो गए आप क्या जेल में होना होना काफी होने कहा कौन ठहरायान कपड़े देख कौन खाना देख तो लगाए रखना पड़ेगा परिणाम का भय भारी दिक्कत फिर जेल लगाए तो नहीं रखना पड़ेगा फिर जेल की बात भी करनी पड़ेगी फिर जन के अहंगार को भी ठप्प करने पड़े आके लगाने का फॉरन पता चल जाएगा लेकिन झूठे हाँ तो हमें रेवोल्यूशनरी माइंड की फिक्र करनी चाहिए रेवोल्यूशनरी सोसाइटी रूप ऐसी आएगी छाया की तरह और अगर क्रांतिकारी ने सत्ता हटियाने की कोशिश की जल्दी जबकि मानस तैयार नहीं तो क्रांतिकारी खुद भी गैर क्रांतिकारी ऐसी जाने वाला और मेरा मानना है कि क्रांतिकारी सत्ता हट जाना भी को लोक मानस तैयार कर देना चाहिए लोक मानस अगर तैयार होगा तो सत्ता उन्हीं के हाथ में चली जाएगी जो हैं हाँ। अच्छा <खुँँ> तो वो बात को खत्म हो जाएगा आपने बिल्कुल बात यह बात लग्न बात के बारे में लगन संस्था आप जानते हैं कि जैसे आपने बात की बिला प्रेम अगर जो लग्न चल तो वो अच्छा नहीं है वो इट कॉन्ट्राडिक्स वेरी बेसिस अच्छा अब ऐसा जो शिकार ने समाज तो डाइवर्सि प्रक्रिया डाइवर्स का जो मार्ग है उसका जो प्रोसीजर है वो बहुत सरल बनाना चाहिए एकदम सरल एकदम सरल अच्छा तो ये बनाने से समाज की स्थिरता कैसे तकेगी स्थिरता मूल्यवान नहीं स्थिरता की वैल्यू ही मूल्यवान नहीं और ही है और स्थिरता की वैल्यू ही झूठी है क्यूँकी जीवन स्थिर है ही नहीं जीवन गतिमान है और हमारा मुह स्थिरता का है इसलिए तो हम जगह जगह गिच पैदा कर दी और दीवान पैदा कर दी दिए तो मेरा मानना यह है स्थिरता का मूल्य भी ओल्ड माइंड का हिस्सा था हमारा मूल्य जीने का है और जीने में एक गति है गति रहते हुए अगर जीवन की व्यवस्था चलती हो तो, तो स्वीकार्य है और अगर गति को रोक के जीवन की व्यवस्था आती हो तो अस्वीकारी है आयु अस्थिरता स्वीकार्य तो मेरा कहना यह है कि डायवोर्स सच तो ये है कि सिर्फ एक पार्टी खबर कर दे देखा को एक पार्टी दूंगी की जरूरत नहीं है क्योंकि तो दो क्या सवाल है पार्टी ने, ने खबर कर दी पत्नी ने या पति ने कि हमारा मामला खत्म हो गया है इसको खत्म समझा जाए नोटिस लगा दिया जाए बात खत्म हो गई दूसरे से पूछने की भी जरूरत नहीं क्योंकि तो अलग होने के लिए दूसरे से पूछने की क्या सवाल है इतना सरल होना चाहिए और विवाह की व्यवस्था कठिन होनी चाहिए मैरिज को और डाइवोर्स की सरल होनी चाहिए डाइवोर्स की स्तर मामले कोई सलाम नहीं वो सुबह मन हुआ तो हम जाके खबर कर दे रजिस्ट्रा को तो मामला खत्म हो जाए और विवाह की व्यवस्था कठिन चाहिए आज एक आदमी बर्खास्त तो उसे एक साल का एक्सपेरिमेंटल मैरिज का लाइसेंस मिलना फाइनल नहीं हो रहा एक साल सांस रह ले सोच ले समझ लें साल भर बाद वो दोबारा आ जाए दोनों और कहते हो की अब हम आगे रहने के लिए विचार करते हैं तो शादी हम शादी में उसी बाधा डालनी थी जितनी हम भी डायवोर्स में डालते हैं कम से कम तीन साल डाल देते हैं डाइवोर्स में और वो भी लंबी झुंझट डालनी है। ये सब झुंझट शादी में डालनी चाहिए क्योंकि दो आदमी जो सांस लड़ो के राजी हो रहे हैं तो हमें सोसाइटी को पूरी फिक्र करनी नहीं चाहिए कि साथ रह सकेंगे इसकी फिक्र करनी चाहिए तो मजा आई है, है कि वो अलग रहते हैं उसमें <laughs> है। तो हम फिक्र करते क्योंकि बिल्कुल बेमानी है एक साल के लिए एक्सपेरिमेंटल मैरिज के लिए व्यवस्था करनी चाहिए वो पति पत्नी नहीं होंगे मित्र की तरह सांस रहेंगे समझेंगे बूझेंगे और अब तो कृतम साधनों का इतना उपाय है कि बच्चे पैदा होने का कोई सवाल नहीं है कोई कोई प्रश्न नहीं है अब बहुत सुविधा है सरलता है इंसरीमेंटल मैरिट को बनाने में साल भर के बाद अगर वो आके कहते हैं और जन टूटने हो तो साल भर काफी लंबा वक्त टूट जाता है दो ही महीने में टूट जाता है साल भर बाद अगर वो आके कहते हैं तो हम साथ रहने को स्वीकार करते है दोनों पूरी तरह तो सारी इंक्वेरी सारा क्वेश्चन होना चाहिए तो उनसे सारी जाँच पड़ताल कर ली जाए उनके मान लिया जाए साइकोलॉजिस्ट ऐसी भी सलाह ले ली जाए की ये क्वेश्चन करें उन्होंने ये ये जवाब दिए ये साथ रह सके और उनको डटा भी हो जाएगा साइकोलॉजिस्ट कहता है कि तुम दो साल से ज्यादा सांस नहीं रह सको तो तुम और सोच लो एक को तुम साइकोलॉजिस्ट से मिल लो बात कर लो समझ लो तुम तो कहते हो सांस रह सकें तुम्हारे कहने काफी नहीं तुम्हारे पूरे माइंड को जो समझ सकता है उससे बात कर लो और साइकोलॉजिस्ट समझ के फिर तुम आते हो तो ठीक कर लो मैरिज को हमें रुकावट डालनी चाहिए तुमको जल्दी मैरिज खतरनाक एक क्षण के निर्णयों से मैरिज बहुत खतरनाक जीवन है डाइवोर्स एकदम सड़ल होना चाहिए एकदम सड़ल होना चाहिए मैंने इसलिए ये पूछ रहा हूँ की बिकॉज इन अवर कंट्री मैरिज इंस्टीट्यूशन है लिंक विथ प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टी इसलिए क्या होता है की इसमें दो बात क्योंकि प्रॉपर्टी होती है इसलिए दूसरे आदमी की वो भी इससे जुड़ा जाते हैं प्रॉपर्टी का साल होता है तो जो यूगल होता है उसके भाई बहन सब दोनों बाजू से वो अंदर जुड़ा जाता है प्रॉपर्टी का दूसरी बात यह है कि बच्चों के हिसाब समाज की भी इसमें कुछ वो सोसाइटी में सम इंटरेस्ट यू सीथिंग होना चाहिए इंटरेस्ट और मैं कहता हूँ अभी नहीं है आपका इंटरेस्ट बिल्कुल आपकी सोसाइटी का इंटरेस्ट हो तो ये लोगों कुछ ही ना चले आप कहते हो मैं मानता हूँ की इंटरेस्ट होना चाहिए क्योंकि तो बच्चा अंततः सोसाइटी का हिस्सा होने वाला आप क्यों नहीं हो सर एक स्त्री और एक औरत का ही नहीं है बच्चा नहीं। बच्चा पूरी सोसाइटी का सवाल है पूरी सोसाइटी को सोचना चाहिए लेकिन सोसाइटी ने कभी कुछ नहीं सोचा है सिर्फ एक चीज सोच लिया कि बच्चे का खाने पीने का कपड़े का इंतजाम पूरा हो जाता है, मामला खत्म हुआ जो पति पिंदगी लड़ते रहे और ये बच्चा उन्हीं के बीच बड़ा होता रहे सोचा की सर क्या परिणाम होने वाला है इसके मायन का क्या होने वाला है इसका हल इसमें ट्रेन कभी न जाना हो अपने माँ इसका हल क्या होने वाला है ये पूरा चीजों फ्रेमिक खो जाने वाला है ये बीमार निकलेगा इसका मस्जिद शुरू में हो जाने वाला है और ये शादी के पहले पूरी तरह भयभीत हो जाने वाला है और जानता है की क्या होने वाला है शादी के बाद उसका पूरा अनुकांश की तैयारी और ये शादी में खोज लेगा वो सब जो उसके बाद आपने उसने देखा था और वो सबसे रिपीटेड सब्जी शुरू हो जाए तो सोसाइटी अगर सच में बच्चों में उत्सुक है तो बहुत दूसरा ढंग सोचना पड़ेगा सच तो ये की सोसाइटी अगर पूरी तरह उत्सुक है तो आज नहीं कल बच्चे माँ बाप की प्रॉपर्टी नहीं पहुंची जाने वो सोसाइटी की प्रॉपर्टी है आज नहीं कल उनके पालने का भी जुम्मा सोसाइटी का होना चाहिए बाप का नहीं उनके पैदा करने का लाइसेंस सोसाइटी का होना चाहिए बाप की इच्छा नहीं हर माँ बाप को बच्चे पैदा करने का हाथ भी नहीं होना चाहिए क्योंकि बीमार है पागल हुए बच्चे पैदा की जा निपट बीमारी हुई बेरो के वो खुद तो खराब थे ही वो खराब सिलसिला जारी कर रहे हैं कि सोसाइटी जब तक तय ना करे कि कौन औरत बच्चा पैदा करेगी कौन आदमी के साथ तब तक बच्चा पैदा नहीं किया जा तो और आज ये संभावना हो गई कि हम सेक्स को और बच्चे पैदा करने को डिसकनेक्ट करते वो पहले मुश्किल था अगर मेरी पत्नी और मैं नहीं हूँ तो उससे बच्चा पैदा हो वो ठीक हो तो मैं किसी का वीरी उधार मंगा सकते वो बात खत्म हो मेरा उससे शेख का संबंध बहुत बनता है जो कोई दादा नहीं है लेकिन और उचित होगा कि मेरा बच्चा स्वस्थ स्वस्थ हो जब मैं अच्छे अच्छे कपड़े उसे देता हूँ अच्छे से अच्छी शिक्षा देता हूँ तो उसे अच्छे अच्छा बीच में मिले की उसे अच्छे से अच्छा बीज मिलेगी वो सुंदर से सुंदर स्वस्थ स्वस्थ आदमी का बीज उसको मिल जाए ये मैं क्यों ना करूँ ये ये की बात है वो बीज मेरा ही हो उनको चेंज ही नहीं बिल्कुल नॉन चेंज है तो हम ये निग्जाम सोसाइटी अगर पूरी फिक्र करें और आज कर सकती आज तक सक कर भी नहीं सकती लगी लगी लगी लगी। तो, तो सभी बच्चों सभी माँ बाप को बच्चे पैदा करने का हक नहीं होना चाहिए उनको रोक होनी चाहिए कौन बच्चा पैदा करेगा कौन नहीं फिर हो सकता है कि एक युगल में एक बच्चा पैदा करने का हकदार हो सकता हो तो उसका हमें बच्चे पैदा करने में उपयोग करना चाहिए और उसका फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत नहीं है इसकी बात खत्म हो गई है बच्चों का उपयोग हो उसका कर लेना चाहिए तो एक कल्चर ब्रीडिंग और साइंस ड्रीजिंग शुरू हो वहाँ से सोसाइटी का काम शुरू होता है फिर ये बच्चे कहाँ पाले जाए कैसे पाले जाए किस वातावरण में पाले जाए कैसे साहित्य में पाले जाए इसकी भी चिंता करनी चाहिए इनका माँ बाप को कितना कॉन्टेक्ट हिटकर है और कितना इन्हें दूध रखना हिटकर है वो भी समझने की जरुरत है मेरा मानना चौबीस घंटे माँ बाप के पास रहना बहुत अहिजकार बहुत अहिजकार थोड़ी देर के लिए सात दिन में आठ दिन में पंद्रह दिन में नवाप ऐसी मिलना इसका क्यूँकी तो तब उनकी प्रेम मूर्ति ही प्रकट होती है थी। और बच्चे के मन में एक प्रेम की धारणा बनती है और जिन ऑब्जेक्ट को वो प्रेम करना सीखता है उनके संबंध में उल्टी धारणा नहीं बनाता एक तो मां के पास न हो जाता दोष दोष नहीं देख सकता दोष में एक मां के पास बच्चा पढ़ता है लड़ता भी है माँ गाली भी देती है मारती भी उसको प्रेम भी करता है घृणा भी करता है मनोवैज्ञानिक कहते हैं की उसका माइंड पहले से हो रहा है वो एक ही ऑब्जेक्ट को लव भी कर रहा है और एक भी कर रहा है उसका माइंड टूट रहा है और वो जिसको भी कभी प्रेम करेगा उसको पीछे ऐसी घृणा भी करता रहेगा उसके माइंड का हिस्सा होगा ऐसी वो तो अपनी पत्नी को प्रेम भी करेगा और घृणा भी करेगा कभी सोचेगा कि ज्ञान ले और कभी सोचेगा करे उसके बिना अपने जी नहीं पा और ये दोनों एक साथ चलेंगे और इसका कुल कारण है बच्चे का निरंतर माँ के पास करना और नजर की बात है, एक ही मां के पास बच्चा बड़ा होता है और तो उसकी जो फिट स्त्री की बन जाती है वो ऐसी ही पत्नी मानता है अनजाने अनका उसको ऐसी पत्नी मिलनी हो और ये तो वाली नहीं ये पत्नी हो नहीं सकती उसकी उसका अभी उपाय नहीं है की उसकी माँ उसकी पत्नी हो जाए और ये हो नहीं सकता कि की माँ जैसा दूसरा व्यक्ति उसको मिल जाए तो जिंदगी भर उसका जो इमेज है माइंड का स्त्री का वो एक है और पत्नी दूसरी है इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट और वो हमेशा परेशानी का कारण वो लड़की को अपने बाप का इमेज वो अपने बाप जैसा पति चाहती वो मिलने वाला नहीं तो मनोज गेम्स ऐसी कहता है माँ बाप ऐसी बहुत थोड़ा कॉन्फ्लेक्ट का सुखद थोड़ी देर मिल लिये मिलिए खेल गया बच्चा घर आया माँ बाप स्कूल गए हैं नर्सरी गए लेकिन बच्चों के पालने की सारी साइंटिफिक व्यवस्था तो एक जमाना था घर में बच्चों को हम पढ़ाते थे ट्यूटर रखते थे तो कुछ रही पढ़ा सकते थे अपने बच्चे को ट्यूटर रखते ये तो असंभव था कि सब घर में ट्यूटर पढ़ाने आए तो हमको स्कूल खोलना पड़ा इतना ज्यादा साइंटिफिक हुआ और उसमें रहीब के बच्चों को शिक्षा मिलती थी गरीब के गरीब ऐसी गरीब बच्चे को मिलना संभव हो गयी रही भी इतनी व्यवस्था नहीं कर सकता जो आज गरीब के बच्चे के लिए संभव है तो आज नहीं कल बच्चे को बढ़ाना भी इसी तरह सोचल होना चाहिए कि परिवार बच्चों को बड़ा नहीं करना चाहिए क्योंकि तो वहाँ हम पूरी साइंटिफिक व्यवस्था रख सकते हैं साइकिलस्ट है साइकोलॉजिस्ट है एनालिस्ट है नर्सेज है डॉक्टर है व्यायाम कराने वाला है बर्ड बॉडी को समझने वाला माइंड को सुनने वाला सारा इंसान हम वहाँ करते हैं बच्चे बड़े होने सोसाइटी ने हमसे उत्सुकता ली नहीं मानता हूँ सिर्फ सोसाइटी ने इतना इंजाम कर दिया कि बच्चे जिसके भीतर पैदा हो पैदा हो गया वो उसको खिलाएगा पिलाएगा बड़ा करेगा ये जिम्मा उसका है तो छोड़ भाग सकता बस इतना काफी उम्मीद गया ये कोई इंतजाम नहीं था इससे कुछ तो सिद्ध हुआ नहीं इसी से ये सोसाइटी पैदा हुई जो हमारी बिल्कुल अधिक सा संसार पैदा हो गया मेरा मानना है की वैज्ञानिक समाज व्यवस्था में सोसाइटी को बहुत ख्याल रखना पड़ेगा और हमको कई और जैसे ही बच्चा अगर फलता है दूर से तो बात ऐसी कलह का कोई असर नहीं है तो और मैं तो मानता हूँ कलह की जरूरत नहीं है अगर डायवोर्स नरल है तो कलह की जरूरत नहीं कलह करें क्यों कल डाइवोर्स प्रेम ऐसी अलग हो रहा है कलह करे क्यों कले को इंतजन की जगह देने की क्या जरूरत है और मेरा मानना है डाइवोर्स अगर सीधा सामने खड़ा हो तो कलह के नब्बे परसेंट मौके आप छोड़ दें आप छोड़ देंगे कले एकदम कम हो जाए क्यूँकि तो बेमानी तो कलर सिर्फ इसलिए तो उसके थोड़ा जुड़ेगी सारे बन कले है आपसे मैं आपसे कह सकता हूँ तब जाइए आप खत्म हो गई अभी तक झलरा क्या है मगर जाने को कह नहीं सकता जा सकते नहीं आप मैं जा नहीं सकता बैठ बैठने यूं कलर जारी होने वाली डाइवोट इतना सरल होना चाहिए इतना सरल जैसे एक मित्र मित्रता और छूट जाना इससे ज्यादा उसका कोई तो अर्थ नहीं और बच्चों की व्यवस्था धीरे धीरे सोसाइटी के हाथ हाथों ऐसी सभी डायवोर्ट वो सब लिंग है वो सब होनी चाहिए तो ये सत्य और मैरिज इंस्टीट्यूशन के साथ जो प्रॉपर्टी के जो वो तो भी निकलना ही चाहिए निकालना ही पड़ेगा निकाल वो प्रॉपर्टी के साथ ही झगड़ा है घरों में वहाँ तो वो तो हम जैसे ही कोई तो समाजवादी व्यवस्था ले आते तो प्रॉपर्टी का मतलब गया प्रॉपर्टी कोई सवाल नहीं है जो भी बच्चा पैदा होता है उसके लिए वो प्रॉपर्टी सोसाइटी उसको देने वाली है और जो बुरा मरता है उसकी कोई प्रॉपर्टी देने वो सब समझा था क्योंकि कोई सवाल नहीं है वो तो ऐसे में सामाजिक व्यवस्था कर लेते हुए जाना ही चाहिए वो सब जाना चाहिए खूब आनंद <laughs> बहुत आनंद बहुत शंका मैं बहुत अच्छा सवाल आपने रखे बहुत उपयोगी होंगे क्योंकि नैसलिक और बहुत बारे में ये सब मांगे है जिससे सहरी तो जो अच्छा जो तबकता है इसमें ये सब शंका है बिल्कुल आगे नहीं चाहिए आ रही है सिटी कॉलेज में आ जाएंगे हाँ बस तक सुनने का आप बात निकाली आप भी आते हो आ जाए तीन बजे वक्त मिले